भारतीय दर्शन चतुर्थ परिच्छेद चारवाक दर्शन पहले ही कहा गया है कि जीव की सभी क्रियाएं केवल अपने दुख को दूर करने के लिए होती है और यह सभी को मालूम है कि आत्मा के दर्शन से ही दुख की निवृत्ति होती है यही कारण है कि सभी आत्मा की खोज करते हैं और उसके दर्शन के लिए साधनों को ढूंढते हैं कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी जीवों की बुद्धि एक सी नहीं होती अपने अपनी, अपनी बुद्धि के अनुसार लोग आत्मा की खोज करते हैं उद्देश्य तो सभी का एक है मार्ग भी एक ही है परंतु बुद्धि के विकास के भेद से तथा रुचि के भेद से एक को खटाई खाकर तो दूसरे को मिठाई से तीसरे को तिक्त रस से आनंद मिलता है और दुख की निवृत्ति मालूम होती है अतः जिससे दुख की निवृत्ति मालूम होती है उसे ही आत्मा समझ लेना स्वाभाविक है परंतु यह भी अनुभव का विषय है कि जिसको आज एक वस्तु के दुख की निवृत्ति होती है तो कल भी पुनः उसी से उसकी दुख निवृत्ति होगी यह निश्चित नहीं है इसी प्रकार जिसे प्रिय होने के कारण आज हमने आत्मा समझा है वह पुनः कल भी मुझे प्रिय होगा तथा उसे हम पुनः कल भी आत्मा समझेंगे यह भी निश्चित नहीं है ज्ञान स्थिर नहीं रहता कोरक में से जिस प्रकार पुष्प क्रमशः विकसित होता है उसी प्रकार जीव में भी ज्ञान का क्रमिक विकास होता है इसलिए उस क्रमिक विकसित ज्ञान के प्रतिक्षण भिन्न होने के कारण हमारी दृष्टि भी प्रतिक्षण भिन्न होती रहती है यह स्वाभाविक बात है ऐसी स्थिति में भी चरम लक्ष्य एक ही एवं स्थिर रहता है यह नहीं भूलना चाहिए इस प्रकार जीवन के विकास में एक निम्नतम स्तर है जहाँ हमारी बुद्धि अत्यंत स्थूल है उस बुद्धि के अनुसार अत्यंत स्थूल ही वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है हमारी बुद्धि सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़ी होकर आत्मा की खोज में सुख की प्राप्ति के लिए व्यग्र है संसार में आने पर जीव का यह प्रथम अनुभव है और इस सीढ़ी पर खड़े होकर जो कुछ उसे अनुभव होता है उसका दिग्दर्शन यहाँ हमें कराना है इस स्थिति में जो ज्ञान है उसी के अनुसार स्थलतम दृष्टि वाला दर्शन चारवाक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है इसके अनुसार हमें केवल स्थूलतम वस्तुओं का ही ज्ञान होता है इस मत के आदि प्रवर्तक बृहस्पति कहे जाते हैं शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में दानुओं को बृहस्पति ने इस मत का उपदेश दिया था यह मत पहले सूत्रों में रचित था अतएव इन सूत्रों को बारहस्पत्य सूत्र और इस दर्शन को बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं किसी का कथन है कि चारवाक नाम के एक ऋषि ने जिनकी चर्चा महाभारत में है इस मत को चलाया पुण्य पाप तथा परोक्ष को न मानने वाला भी चारवाक का अर्थ है मधुर वचन चारवाक वाला मत भी चारवाक का अर्थ किया जाता है लोकायत लोकायतिक बाह्य नामों से भी यह दर्शन प्रसिद्ध है यह मत कब से चला यह किसी लिखित प्रमाण के आधार पर नहीं कहा जा सकता किंतु जैसा पूर्व में कहा गया है यह हमारे ज्ञान के विकास का सबसे प्रथम रूप है ऐसी स्थिति में यह सबसे प्राचीन मत है ऐसा कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं देख पड़ती विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद में इस मत की चर्चा है बृहदारणक में याज्ञवल्क ने अपने स्त्री मैत्री को इस मत का उपदेश दिया है कि इन्हीं पांचों भूतों के मिलने से ज्ञान उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है मरने के पश्चात ज्ञान नहीं रह जाता श्वेताश्वतर उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के कारण के संबंध में अनेक मत दिए गए हैं इनमें से कुछ मत जैसे कालवाद स्वभाववाद नियतिवाद तथा यदीक्षावाद भौतिक वाद के ही प्रतिपादक है। इससे यह स्पष्ट इस होता है कि इस सिद्धांत के अनेक रूप थे और व्यापक रूप में हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा भी पाई जाती है इसी संबंध में ऊपर युक्त वादों का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना उचित मालूम होता है